मृतिपुराल करणालय नमा भगवत् शोकशंक शंकर शंकरचार्यव बातराय भाष्य कृत वे भगव ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने वोम महाराज की जय ओम नमो नारायण आय चतुर्थ अध्याय में तृतीय पाद पूरा हो गया था तृतीय पाद में जो उत्तरायण मार्ग से गमन करते हैं सगणोपासक उनकी गति के विषय में विचार किया गया अब इस ब्रह्मसूत्र का ही अंतिम पाठ है चतुर्थ पाठ इसमें सात अधिकरण है सात अधिकरणों में पहले पराविद्या के विषय में फल संबंधी यानी आत्म बोध और मोक्ष संबंधी विचार करेंगे उसके बाद में पुनः अंत में ब्रह्मलोगादि प्राप्ति के समय में क्या वहां ब्रह्मलोक में क्या अनुभव होगा इस विषय में समापन करेंगे चतुर्थ पाद ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मलोक निरूपण इस प्रकार दोनों विषय का ही सारांश है वैसे तो इसमें जो भी निर्णय आएंगे बहुत सारे विषय पहले विचार किए हुए हैं उसमें कुछ अंश जो विचार नहीं किया है उनका यहां विचार और निश्चय होगा सैद्धांतिक रूप से जो कुछ निर्णय करना है वो तो पहले ही हो चुका है अब जो फल संबंधी विचार उपनिषदों में प्राप्त होता है मोक्षादि के रूप में तो उनमें अनेक वाक्य प्राप्त होते हैं पूर्वापर भाव से अनेक वाक्य प्राप्त होते हैं या अनेक उपनिषद में अनेक शाखाओं में अनेक वाक्य प्राप्त होते हैं तो उनका यहां निर्णय करेंगे तो चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम अधिकरण है संपद्या आविर्भाव अधिकरण ये उपनिषद के, के अष्टम अध्याय के जो प्रजापति विद्या है उसमें परम ज्योतिरूपसंपद्या स्वेन रूपेण अभिनष्प्य दे जो वाक्य आया है इसको लेकर के विचार करना है वहां प्रजापति ने इंद्र विरोजन को उपदेश दिया उनमें इंद्र को तीनों अवस्थाओं का उपदेश दिया था जागृत अवस्था स्वप्नावस्था सुषुप्ति अवस्था में अनुभूयमान आत्मा का उपदेश दिया और उसके बाद में उस सुषुप्ति अवस्था से परम ज्योति की बात कही एवमेव ऐशा संप्रसादो अस्मा शरीरा समुत्था परम ज्योतिरूपसप्य स्वयन रूपेण अभिष्प्य ऐसा अंत में कहा वो ही आत्मा है ये कहा तो ये संप्रसाद सुषुप्ति का नाम है सम्यक प्रसित अस्म संप्रसाद सम्य प्रसाद होता है ऐसे अनुभव होता है इसलिए सुषुप्ति का नाम संप्रसाद है वहां आत्मा का स्वरूप भी संप्रसात है दोनों मिला के सम्प्रसाद शब्द का प्रयोग करते हैं और उस सम्प्रसाद रूप ये शरीर आदि संबंध अवस्था से समुत्थ आया इससे उत्थान करके वो ज्ञान के द्वारा इसमें उत्थान होगा ये एक अवस्था से दूसरे अवस्था में स्वाभाविक जाता है उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है वो एक प्राकृतिक कार्य होता है शारीरिक मानसिक जो संयुक्त संघात है उसका अपना अपना कुछ कार्य है जो परिणाम सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक चलता है स्वाभाविक चलता है उसमें ये अनुभव उनको होगा इसलिए कहा कि परम ज्योति उसी से उत्थान करेंगे ये सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से उत्थान करेंगे तो परम ज्योति को प्राप्त करेगा ये परम ज्योति शब्द से यहां आत्मा को कहते हैं तो वो प्राप्त करने के बाद में वहां क्या अलग से कुछ प्राप्त होता है अथवा स्वयं को ही प्राप्त करता है तो उसके लिए वहां स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य ये शब्द प्रयोग किया जिसको लेके याधिकरण में विचार करना ये स्वयं रूपेण अपने ही स्वरूप से प्रकट हो जाता है या उत्पन्न होता है आविर्भूत होता है ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है ऐसा क्यों वहां प्रकट होने की बात क्यों कही क्योंकि अभिनिष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति, उसका प्राप्त हो जाना या उत्पन्न हो जाना ऐसा अर्थ तो धाधु से प्राप्त है इसलिए ये विचार करेंगे इसका पहले न्याय निर्णय टीका देखिए आद्य पादे निर्गुण विद्या एकदेशो बंध निवृत्ति मन आद्यपाद में यह चतुर्थाध्याय का प्रथम पाद में निर्गुण विद्या के फल एकदेश जो बंध है बंधन से मुक्ति है इसके संबंध में विचार किया था और द्वितीय सगुण निर्गुण फलाशेष तद्वि तद उत्क्रांति अनुत्क्रांति चिंतित और द्वितीय बाद में सगुण निर्गुण विद्या फल प्राप्ति के शेष रूप से यानी उसी के अंक रूप से सगुण निर्गुण वेता जितने भी होंगे साधक उनके लिए उत्क्रांति और अनुत्क्रांति की बात कही जो सगुण विद्यावित है ये उत्क्रांति करेंगे और निर्गुण विद्यावित उत्क्रांति नहीं करेंगे ये विचार किया था न ताणाउत्क्राम अत्र समयते इत्यादि के द्वारा यह निश्चय किया था और तृतीय पाद में अब जो गद है उसमें सगुण विद्या फलोपयोगितया गदि गंतव्य गंध्र विशेषाह निरूपिता सगुण विद्या के फल में उपयोगी दिखा करके सगुण विद्या के फल के ही विस्तार से समझने की दृष्टि से गति उत्तरायण दक्षिणायन गति विशेष करके उत्तरायण गति की बात हुई थी और गंतव्य गति के द्वारा जहां जहां जिस जिस लोग को प्राप्त करेंगे वो गंतव्य और गंत्र विशेषाह और गंता कौन होगा वो गनता का अधिकारित्व तो क्या है किस गुण से युक्त होगा तो वो अमुक मार्ग में गंता हो सकता है ये सब विचार किया मन गंतव्य गंत्र इनका स्वभाव का विचार किया के संगय अब ऐसे ही आप गद पाद में देखा अब ये चतुर्थ पाद है संप्रदी चतुर्थे चतुर्थ पाद में पर विद्या फल एक देशो ब्रह्म भाव आविर्भाव इसमें एक विषय ये विचार करेंगे कि पर विद्या का फल एक देश फल एक देश कहने का अर्थ है कि विद्या और विद्या का फल एक है तो उसका विद्या संबंधी विचार होने के बाद फल संबंधी विचार आवश्यक होता है क्योंकि फल संबंधी विचार के बिना वो विद्या प्रकरण समाप्त नहीं होती है इसलिए फल संबंधी विचार के लिए ये विद्या फल एक देश है ब्रह्म भाव आविर्भाव ब्रह्म भाव कैसे आविर्भूत होता है जैसा स्वयं रूपेण अभिनष्पद्य दे स आत्मा ऐसा जो बोला है कि जो अपने ही स्वरूप में प्रकट होगा तो वो प्रकट होने की बात कैसे कैसे प्रकट होता है ये चिंतन करना है और सगुण विद्या विद्याफलम चर्वेश्वर तुल्य भोगम अवधारयष्यते और शेष भाग में अंतिम भाग में यह सगुण विद्याफल सर्वेश्वर तुल्य भोग फलत्व इत्यादि विचार करेंगे सगुण विद्या का जो विस्तार फल है सर्वेश्वरत्व आदि फल है इन सब का यहां विचार होगा और सर्वेश्वर तुल्य भोग अवधारिष्य उनका सबका अवधारण देंगे और उसी के द्वारा वो कुछ उधर नहीं करेंगे तो सबसे पहले अपर विद्या प्राप्त उक्त पर विद्या प्राप्ति महा अब यहां अपर विद्या प्राप्ति फल गदाद में समाप्त करके पर विद्या प्राप्ति के संबंध में यहाँ संपद्य आविर्भाव अधिकरण आया ये संपद्य शब्द उसी श्रुदी से लिया है ज्योतिरूप संपद परम ज्योतिरूप संपे श्रुदी में यह शब्द है उसी को लेकर विचार किया है यहाँ न्याय संग्रह देखिए पहले संक्षिप्त रूप में ये प्रकरण ये अधिकरण का अर्थ समझाएंगे ये तीन सूत्रों का अधिकरण है मुच्यम से यमोक्षपम तद आगंतुकम भवर्हति अनुष्ठित साधन फल सती शरीरा समुत्थित फलत्वा फलवत् एक अनुमान कर रहे ये जो मोक्षफल मोक्षफल कहा जाता है ये भी तो एक फल ही है क्योंकि पूर्व में अप्राप्त को फिर प्राप्त करके अनुभव करते हैं यही तो मोक्ष है ऐसा मोक्ष फल है ऐसा मान लेकिन स्वरूपता क्या है जैसा भी हो किंतु यहां प्रयोजन की दृष्टि से इसको फल कहा जाता है और फल कहने का अर्थ यही होगा कि पहले प्राप्त नहीं होता फिर फिर प्राप्त होता इसी को फल कहा जाता जैसा कोई कार्य करना है वो कार्य का प्रयोजन सिद्ध तो बाद में होगा यदि पहले से प्रयोजन सिद्ध है तो वो कार्य में कोई प्रवृत्ति नहीं करेगा तो फल या प्रयोजन ये शब्द प्रयोग से ही अर्थात ये तात्पर्य निकलता है कि पूर्व में वो प्राप्त नहीं था और अब जो है वो तो कार्य करके प्राप्त होने जा रहा है होता जा रहा है जो भी होगा ऐसा है इसीलिए ये भी अन्य फलों के समान स्वर्ग आदि फल के समान एक फल ही होना चाहिए और मोक्ष को भी पुरुषार्थ कहा है पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष को कहा है तो वो भी भाली ही होता है इसलिए पूर्वादि का ये अनुमान है ये जो अनुमान आया ये पूर्वादि का है पूर्वादि कहता है मुच्यमान से यद मोक्ष रूपम तद आगंतुकम भवित मर्घ जो मुच्यमान है यहां से मुक्त हो, हो रहा है जो साधक है मुच्यमान है उसका जो मोक्ष रूप प्राप्ति वह तो आगंतुकम भवित वह फल आगंतुक ही होगा को माने आने का स्वभाव रखता है जो उसका आगंतु कहते जो आया है, आता है आता जाता है क्यों ऐसा क्यों मोक्ष को आगंतुक फल क्यों मानते हो कहते हैं अनुष्ठित साधन फलत्व सती क्योंकि यह अनुष्ठित साधन का फल है आपने साधन का अनुष्ठान किया बहुत प्रकार के साधन का अनुष्ठान किया कर्म है ज्ञान है भक्ति है सबका अनुष्ठान किया और अंत में तत्व आदि वाक्य के द्वारा यह ज्ञान हो गया तो अनुष्ठित साधनत्व उसमें प्राप्त है तो अध... अनुष्ठित साधन का फल होने के कारण इसको आगंतुक ही मानना पड़ेगा यदि पहले से प्राप्त है आगंतुक नहीं है तो फिर अनुष्ठित साधनत्व नहीं होगा उसमें अनुष्ठित साधनत्व फल नहीं रहेगा अच्छा अनुष्ठित साधनत्व फल न रहने से क्या दोष है अनुष्ठित साधनत्व फल नहीं रहने से साधन और साध्य का संबंध नहीं बनेगा साधन और साध्य का संबंध नहीं बने से जो ग्रंथ में साधन साध्य संबंध को संबंध माना जाता है वो भी नहीं होगा तो साधन कुछ वो हो रहा है उसका कोई फल नहीं होता है और कुछ कुछ ना कुछ होगा इसलिए अनुष्ठित साधनत्व का फल मानना पड़ेगा तो पूर्व अनुष्ठित उत्तर कार्य को सिद्ध करता है पूर्व पूर्व जो आचरण होता है वह उत्तर में कार्य को सिद्ध करेगा यही तो क्रम होता है साधना और तो साधन साध्य का यदि ऐसा न मानेंगे तो न साधन रहेगा न साध्य रहेगा न साधक रहेगा ना कोई शास्त्र रहेगा ना कोई शास्त्रता रहेगा ना कोई ये क्रिया कलाप रहेंगे इसलिए ये अनुष्ठित साधनत्व तो, तो मानना पड़ेगा ऐसा मानने पर क्या होगा कि शरीरा समुत्थित फलत्व क्योंकि शरीर से समुद्धान करने के बाद फल कहा यह यहां कहा ना अस्मात शरीरा आत् समुत्थाया तो इस शरीर से समुत्थान करके फल को प्राप्त करता है ऐसा कहा तो समुत्थान का अर्थ एक स्थान स्थानांतर में प्रवेश करना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में उठना होता है ये समुत्थान का अर्थ होता है तो शरीर से समुत्थान करके फल प्राप्त करने की बात कही है श्रुति ने इसलिए यह स्वर्ग आदि के समान होगा जैसे स्वर्ग आदि में जाते समय इस वर्तमान शरीर से समुत्थान करके उत्क्रमण करके वहां जाकर दूसरा शरीर को प्राप्त करता है स्वर्गादि लोगों को प्राप्त करता है ऐसा ही हम भी है इससे कोई भेद नहीं दिखता इसलिए यदि अनुमान अनुग्रही स्वर्गादि फल रूप अनुमान से अनुग्रहित होकर के अभिनिष्पत्ति श्रुतिया आगंदुकम मोक्ष रूपम यदि प्राप्त यह अभिनिष्पत्ति श्रुति के द्वारा अभिनिष्पत्ति श्रुति प्राप्ति श्रुति इस श्रुति के द्वारा मोक्ष आगंतुक रूप है ऐसा प्राप्त होता अन्य फलों के समान यह भी आगंत ही है यांतक पूर्वपक्ष है तो पूर्वपक्ष ग्रंथ यहां पहले भाषी में आएगा आगे तो अब उसका उत्तर में सिद्धांती भाषी में कहेंगे बाद में त्र अस्य अनुमान अस्या, स्वेन रूपेण यदि विशेषण श्रुत्या बाधो दर्शिता यह अनुमान का तो बाध दोष हेद दो आभास दिखाना है तो ये शास्त्रांतर से या अन्य प्रमाणांतर से बाधित करना है ये अनुमान स्वयं एक प्रमाण है इसको शास्त्र से बाधित करेंगे तो ये हेदुआभास हो जाएगा ये जो शरीरा, समुत्थित फलत्वाद इत्यादि कहा है ये हेदुआभास है क्योंकि यहां जो हेतु दिया है इसमें एक विशेषण है वो विशेषण क्या है स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य ऐसा विशेषण दिया केवल अभिनिष्पे ऐसा नहीं कहा उसमें एक क्रिया का विशेषण दे दिया कि किस प्रकार प्रकट होता है तो स्वयं रूपेण अभिनिष्पद दे देगा अपने आप अपने रूप में प्रकट होता तो यह अपने रूप में प्रगट होने के लिए कहीं जाना पड़ा या कुछ करना पड़ेगा या ऐसा कुछ है या इस पे विचार करना है कि अपने रूप में प्रकट होने के लिए भी कुछ करना पड़े ऐसा इसीलिए यह जो स्वयं रूपेण अभिनिष्पद वाली स्मृति है ये आपके अनुमान को बाधित करेगी अभिनिष्पत्ति शब्दस्य शरीरा समुत्थित और यह अभिनिष्पत्ति शब्द का अर्थ है वो शरीर से समुत्थान करना इधर से प्रकट हो जाना अनादि प्रवृत्त फलांतर अभिनिष्पत्ति प्रवाह अनुवाद है यह केवल अनुवाद मात्र है वो क्यों ऐसा अभिनिष्पत्ति या प्राप्ति ऐसा क्यों कहा क्योंकि अभी हम जितने भी श्रोता है इन सबके मन में ये जो अनादि अनादिकाल प्रवृत्त संस्कार बैठा हुआ जैसा हमने कहा एक व्याप्ति रूढ़ होकर के बैठी हुई है कि जो जो कार्य करता है उसका फल प्राप्त होता है और फल के बिना कोई कार्य नहीं होता है क्योंकि फल के उद्देश्य के बिना कोई कार्य करता नहीं बंधों बिना प्रवर्तन ऐसा होने पर हमारे नित्य दैनंदिन जीवन में भी यह देखा कि कुछ भी हम करते हैं तो बाद में फल होता तो ऐसा हम कदा भी सोच भी नहीं सकते कि कुछ करें और उसका फल ना हो करें और फल ना हो और करना पड़े और फल ना हो ऐसा तो सोच नहीं सकता इसीलिए हमारे सोच से विवश हो करके ये बोलना पड़ा श्रुति को कि अभिनिष्पद दे प्राप्त होता है ऐसा बोलना पड़ा ये हमारे लिए बोलती है तो उनके अपने तत्व की दृष्टि से न अब वहां आप कोई प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो आप प्रयत्न करें तो बाद में प्राप्त होता है तो स्वरूप से ही प्राप्त हो किंतु वो श्रुति में ये शब्द का प्रयोग ऐसा होता है ये श्रुति में ना इस प्रकार की अनेक श्रुतियां हैं जिसमें गच्छदी गम धादु के प्रयोग करते हैं प्राप्त धादु के प्रयोग करते हैं ऐसे अनेक धादुओं का प्रयोग करते हैं जो दो भेद दिखा करके एक दूसरे को प्राप्त होता है ऐसे अर्थ में आता है तो सब का यही तात्पर्य निकालना है कि आपको उस प्रकार के चिंतन करके अभ्यास हो गया उसका वासना संस्कार बना हुआ है इसलिए श्रुति को कहते समय भी ऐसा ही कहना पड़े। नहीं कहेंगे तो आपको वाक्यर्थ समझ में नहीं आएगा कुछ आशय समझ में नहीं आएगा तत्संबंधी भावना नहीं बन पाएगी इसीलिए श्रुति ऐसे शब्द प्रयोग करते कहते अनादि प्रवृत्त फलांतर अभिनिष्पत्ति प्रवाह अनुवादी अनादि काल से प्रवृत्त है फलांतर फलाफलांतर को प्राप्त करने की ये जो वासना है वो अनादि काल से प्रवृत्त है और प्रवाह रूपेण चलती आ रही है और उसका यहां अनुवाद किया गया मैंने उसी शब्द को यहां प्रयोग किया गया तात्पर्य कुछ और है प्रयोग शब्द ऐसा ही होता तो मुक्तौ स्वेन इति विशेषण विधि विधिया मान विरोधे सति तो मुक्ति में अपने रूप में जो विशेषण दिया स्वयन रूपेण ऐसा जो विशेषण दिया इसी को विधि पर मानने से विधीयमान का विरोध होने पर जो विधीयमान है जिस, जिसका विधान किया जा रहा है उसके साथ विरोध होने पर उपचरित दर्शितम उसको उपचरितार्थ में ही मानना पड़ेगा उपचरितार्थ गौण रूप से मानना पड़ेगा यह सब समझाने के लिए होती है बात को कैसे सूक्ष्म बात को कैसे प्रकट करें कैसे समझाएं ऐसे श्रुति चिंतन करती हुई और हमारे वासनाओं को लेकर के हमारे मन का ऐसा काम करता है इसको मान करके उसी दृष्टि से श्रुति उपदेश देती है इसलिए स्थान स्थानों में इस प्रकार की शंकाएं होना अनिवार्य हो जाएगा क्योंकि हमारी वासना उस दृष्टि से ही उसको स्वीकार करेगी दूसरी दृष्टि अभी प्राप्त नहीं है तो उसके लिए ये विशेष विचार मनन चिंतन की आवश्यकता होती है तो तब वो दूसरी दृष्टि प्राप्त होगी और उसके द्वारा आप उसका तात्पर्य समझ पाएंगे तो तब तक वो तात्पर्य समझ में नहीं आएगा ऐसा होता इसलिए कहा कि ये जो विशेष विशेषण विधि पर विधीयमान विरोधे विशेषण विधि पर जो स्वयं विशेषण ये विधि पर को वाक्य में दे दिया ऐसा दिखता है तो ये विधीयमान के साथ विरोध होने पर उसको उपचरित मानना ये पूर्व मीमांस का नियम है उसी प्रकार यहां भी उपचरित मान करके निश्चय करेंगे ऐसा कहा ये उपचरित्व का अर्थ गौण प्रयोग होता है कोई विशेष बात को समझाने के लिए गौण प्रयोग में ऐसा होता है तो गौण प्रयोग करके आपको उस बात को समझाते हैं और समझाने के बाद में आप स्वयं ही उसको छोड़ देंगे ऐसा होता है इसलिए यह स्वयं रूपेण तात्पर्य जब समझ में आएगा तो बाद में उस बात को आप त्याग देते हैं ऐसा होगा इसलिए इसको उपचारित रूप से कहा गया कोई उद्देश्य को प्रकट करने के लिए ऐसा होता है सूत्र देख संपत्या स्वेन शब्दाद संपद्य आविर्भाव स्वेन शब्दात ये जो श्रुति है छांदोगी के श्रुति एवमेवेशा संप्रसादोस्मा शरीरा समुत्थाया परम ज्योतिरूपंपद्य स्वयन रूपेण अभी निष्पद्य दे ये श्रुति में जो शब्द आया उसी को लेके कहा है कि उसमें जो संपद्य आया है ज्योतिरूपसंपद्य ये संपत्ति और आविर्भाव ये क्या है कि वो अपने ही रूप में प्राप्त करने को है तो संपत्या प्राप्त करके संपादन करके वो संपादन करना क्या अर्थ क्या आविर्भाव है वह प्रकट हो जाना है और प्रकट होने का संपादन करने में दोनों में क्या अर्थ भेद है प्रकट होना और संपादन करना दोनों में क्या अर्थभेद है हाँ, ये संपादन करना और प्रकट होना आविर्भाव होने का अर्थ होता है कि संपादन करना मैंने पूर्व में अप्राप्त है और आप कार्य सामग्री आदि की प्रवृत्ति से प्राप्त करते हैं। वो संपादन होता है यानी अप्राप्त के एक प्रकार से प्राप्ति उसको संपादन कहा जाता है को है ही नहीं अब यह संपादन करना पड़ेगा आर्जन करना पड़ेगा तो वो संपत्ति हो जाता अब वो एक को दूसरे रूपे में प्राप्त करना भी होगा ऐसा पहले वो रूप नहीं था अब वो प्राप्त करता है ऐसा होता आविर्भाव का अर्थ होता है केवल जो वो पहले से था पहले से रहता है किंतु किसी कारणवश उसका ज्ञान नहीं हो पाया उसका अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो पाया तो आविर्भाव का अर्थ है वो अपने आप अपियड होता है वील्ड होता है ऐसा होता है तो उसका वो जो व्हीलिंग है उसका जो आवरण है वो आवरण को हटाया जाता है तब वो प्रकट होगा आवरण तो सामान्य में बाहर में बहुत सारे आवरण स्थूल रूप में होते हैं और सूक्ष्म रूप के भी आवरण होते हैं तो सूक्ष्म रूप में यह अज्ञान जो आवरण है वो आवरण है उसको हटाया जाता है यानी आप नहीं जानते थे अब जानने लग गए बस इतना ही आवरण हटाना है वो जानने के लिए कुछ क्रिया नहीं किया तो जब नहीं जानते थे वो अनाविर्भूत था और अब जानने लग गए तो आविर्भूत हो गया तो जो वस्तु जैसे है वैसे ही रहेगी ये आविर्भाव में वस्तु का स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है जैसी वस्तु थी वैसे वस्तु रहेगी और केवल आप उसको जानते हैं बस इतना ही नहीं जानने के कारण वो वस्तु प्राप्त नहीं थी अब जानने लग गए तो प्राप्त हो गई है यह दोनों में अंतर है संपादन क्रिया का प्रयोग करने पर वहां कुछ न कुछ प्रवृत्ति पूर्व प्रवृत्ति के बाद परिणाम रूप से उत्तर प्रवृत्ति में जो फल प्राप्त हो गया ऐसा अर्थ ध्वनिध होता है और आविर्भाव कहने पर वो अर्थ नहीं होता वो स्वयं वहां रह करके फिर प्रगट हो जाता है और जितने तथ्य होते हैं जितने सत्य होते हैं ये सारे ऐसे ही होते हैं कोई भी सत्य तथ्य को बनाया नहीं जाता वो बनावटी नहीं होती तथ्य तो तथ्य होता है वो जैसा है वैसा ही रहेगा आप उसको जानते हैं तो आपको प्रयोजन होगा या नहीं जानते हैं तो प्रयोजन नहीं होगा इतना ही है है तो रहता ही है वो अपने रह करके अपने कार्य करता ही रहता है। ये सत्य का स्वरूप होता है और जितने भी सत्य है उसको लौकिक सत्य का हो या आध्यात्मिक सत्य का हो या आत्मा के सत्यता का कोई भी सत्य है वो सत्य तो ऐसा ही होगा वैसा जैसा है वैसा रहेगा तो जैसे ग्राविटी को पता लगाने के पहले भी ग्राविटी रहती थी गुरुत्वाकर्षण तो था किंतु गुरुत्वाकर्षण क्या है ये ज्ञान नहीं हुआ था लोगों को अब वो ज्ञान होने लग गया तो उसको बोलते हैं उसने पता लगाया वो डिस्कवर्ड ऐसा प्रयोग करता है डिस्कवर्ड तो कवर को निकाल दिया अब पहली कवर था अब कवर को निकाल दिया तो आविर्भूत कर दिया डिस्कवरी कर दिया तो ऐसा जो होगा उसको आविर्भाव कहते तो यहां भी आत्मा का यथार्थ स्वरूप सत्य होने पर भी अब वो अज्ञान के कारण अनाविर्भूत रहता हुआ कार्य कर रहा था तो अब जो है वो आविर्भूत होकर के कार्य करेगा आविर्भूत होकर के कार्य करने पर उसमें आत्मा अभिमान होगा इतना ही पहले अनाविर्भूत होने पर शरीर आदि में आत्माभिमान होकर के जन्म मृत्यु वाला समझ रहा था ऐसा तो हो नहीं रहा था जन्म मृत्यु लेकिन समझ रहा था अब बाद में उस स्वरूप ज्ञान हो जाने पर जन्म मृत्यु वाला नहीं समझता है स्वयं को इतना वहां परिवर्तन होता है यह परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन होता है क्योंकि उससे उनका सारा दुख मुक्त हो जाता है इसलिए वो मुक्त कहा जाता है इसलिए आविर्भाव ऐसा है संपद्यकार था आविर्भाव ऐसा कहना है ये सूत्रकार कह रहे हैं क्योंकि कारण क्या है हेतु है स्वयं शब्दार्थ क्योंकि आविर्भाद क्यों कहना है क्योंकि स्वयं शब्द का प्रयोग किया स्वम शब्द का प्रयोग किया यह जो स्वम शब्द है स्वशब्द स्वशब्द आत्मा में प्रयोग किया है अपने ही रूप में अपने ही स्वरूप में वो प्रकट होता है स्वम शब्द का अर्थ स्वरूप ही होता है और भी अर्थ होते हैं स्वम शब्द का क्या क्या अर्थ होते हैं स्वयं शब्द हाँ? स्वमज्ञादि धनाख्यायाम हां सुना सुना स्वमज्ञादि धनाख्याम सो ये सब अर्थ होता है उसका वो स्वम का अर्थ आत्मा में भी होता है और धन में भी, भी होता है ज्ञादि भाई बंधुओं में भी होता है इन सब में होता है लेकिन स्वम अज्ञादि धनाख्यायाम वहां जो है ना सर्वाधीन सर्वनामानी ये सूत्र में ये वार्तिक आया समी धनाख्या तो इसमें ये आत्म शब्द का प्रयोग को लेकर के कहा और बाकी धन और आ, इसमें इसके लिए ज्ञादि के लिए वो सर्वनाम नहीं होगा तो आत्म संबंधी वो सर्वनाम होगा ऐसा कहा तो ऐसा ये स्वम शब्द का ये अर्थ यहां आत्मा में होता है आत्मा का अर्थ वो स्वरूप में रहता है स्वरूप में रहने का अर्थ क्या होता है अनपायित्व स्वरूपत्व उसका स्वरूप का कभी परिणाम नहीं होता है स्वरूप तो स्वरूप ही ज्यो का त्यों रहेगा उसके कोई अपाय नहीं होगा कोई व्यधियान नहीं होगा तब तो स्वरूप का आ जाता तो अब स्वरूप हो गया तो फिर आप क्यों कहते हो उसको प्राप्त करना है या बदलना है परिवर्तन करना है कुछ भी क्यों क्या प्रयोग क्यों करना है यह सब अनावश्यक है इसीलिए कहा कि स्वे शब्द का यहां विशेषण दिया वो श्रुदी कहती है कि संपाद्य शब्द का प्रयोग तो करती है लेकिन उसके बाद तुरंत कहती है स्वेण रूपेणा ऐसा करती। तो स्वेण रूपेणा प्रकट होने का अर्थ सोना सोने के रूप में प्रकट हो गया पहले सोने में कुछ कलंग लग गया था और उसको जब साफ किया उसका शोधन किया तो वह सोना सोने के रूप में चमकने लग गया दर्पण दर्पण के रूप में समझने चमकने लग गया रत्न रत्न के रूप में समझने लग गया तो वो वो बाहर से कुछ लाया नहीं है वो अन्य के संपर्क से कुछ अन्यथा जैसा हो गया था फिर उसको परिवर्तित करके स्वरूप में वापस लाया जाता है इसी को स्वरूप प्राप्ति कहते हैं जैसे आदमी पहले स्वस्थ था स्वास्थ्य स्वास्थ्य में रहता स्वाभाविक रूप से आदमी को स्वास्थ्य में रहना चाहिए और अब जो है कोई कारण से बाहर से कुछ कीड़ाणु का प्रवेश हो गया तो उसके कारण वो अस्वस्थ हो गया अस्वस्थ हो गया तो दवाए दारू क्या और उसके बाद जो है वो उसकी अस्वस्थता ठीक हो गई तो स्वस्थ हो गया तो पहले स्वस्थ था फिर स्वस्थ हो गया इसलिए कोई स्वस्थ रहता है तो उसको कोई नहीं पूछता है कि आप स्वस्थ क्यों है आप स्वस्थ है कोई पूछता कैसा है स्वस्थ है क्यों स्वस्थ ऐसा कोई पूछता नहीं क्यों वो स्वस्थता उसके स्वरूप है ऐसा ही तो होना चाहिए जैसा कोई मनुष्य को क्यों पूछेगा कि आप मनुष्य क्यों हैं ऐसा नहीं पूछा जाता मनुष्य को मनुष्य नहीं क्यों पूछे लेकिन वो अस्वस्थ हो गया तो पूछते हैं कि आप अस्वस्थ कैसे हो गए क्या हो गया आपको रोग कैसे हो गया बीमार कैसे हो गए ऐसा पूछेंगे तो आप कुछ निमित्त बताएंगे मैंने ऐसा किया वैसा किया तो बीमार हो गया ऐसे तो जैसा होता है इसी को स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्ति करते कुछ निमित्त आ गया वो निमित्त को हटाने के लिए कुछ क्रिया किया और निमित्त हट हट गया अब वो स्वयं प्रकट हो तो हटाए जाने को हम साधन कहते हैं इसी को यहां प्रकट किया इसीलिए सूत्रकार सीधा बोलते हैं कि ये स्वर्ण स्वयं शब्द के ऊपर ध्यान दे दो स्वयं शब्द कहता है स्वयं ही रहता है वहां कोई प्राप्ति की बात नहीं आप जो है मोक्ष प्राप्त आत्म प्राप्ति के लिए कोई प्राप्ति की कल्पना नहीं करनी चाहिए सारी कल्पनाओं को दूर कर देना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति कोई भावना कल्पना परिकल्पना नहीं है मोक्ष की प्राप्ति ऐसा ही है लेकिन साधन करते समय आपको कुछ भावना करनी है तो कर सकते हैं क्योंकि भावना के बिना मन एकाग्र नहीं होता और आकर्षित नहीं होता कर सकते हैं लेकिन वो असली में नहीं है वो बाद में बदल जाता है कुछ समय के लिए ऐसा स्वीकार किया जाता है वो साधन की दृष्टि से होता है क्योंकि आपके मन ऐसा बना हुआ है आपको बोलेंगे कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और इसमें कुछ भी नहीं होता है वो पहले से सिद्ध है सब कुछ ऐसा बोलेंगे तो फिर करेंगे ही नहीं कुछ क्यों करेंगे कर तो आप कुछ करता करना तो है ही नहीं वो पहले से सिद्ध है बोल दिया तो हमको चिंता ही नहीं है कि आप सिद्ध है तो फिर प्राप्त क्यों करना है? सब छोड़ देते हैं तो इसीलिए एक श्रुदी कभी कभी जो है श्रूदी भी और गुरु लोग भी जो है ना थोड़ा बहुत आपको कराने के लिए कराए बिना होना नहीं है लेकिन वो करने के लिए बोला जाता है कि ये करो ये करो तो ऐसा होगा वो करो तो ऐसा होगा प्रिय फल होकर करके ये फल मिलेगा ऐसे करके कुछ समझाया जाता है अब वो पहले ही उनको बोल देंगे ये कुछ भी नहीं है तो वो साधन ही नहीं करेगा अध्ययन साधन स्वाध्याय कोई करेगा नहीं करेगा इसलिए ऐसा कहा जाता है इतने मात्र है इसको समझाने के लिए सूत्र आ गया कहा भाष्य में श्लोक दिया मंत्र दिया मेशय पर ज्योतिपसंप्य स्वेण अभिष्प्य श्रुते ये श्रुति है श्रुति बता दिया तत्र इस में तशय संशय किं देलोकादस्थनु आगंुक कचि विशेषेण अभिष्प्य आहोि आत्मेण य संशयसौदिखाया कि किसी को समझे होता है कि ऐसे देवलोक की चर्चा हो रही है ब्रह्मलोक की चर्चा हो रही है यहां से चलकर प्राप्त करने की बातें हो रही है अच्छी अच्छी रोचक बातें हो रही है तो ये जो मोक्ष भी तो ऐसा ही होगा है ना देवलोगादि उपभोग स्थानी देवलोगा जो है ना उपभोग स्थान है जैसे देवलोगा वैसे ही कोई आगंतु के न के विशेषण है ये जो मोक्ष है ना कोई आगंतुक के नचित विशेषण है कुछ विशेषण है पहले नहीं रहता है बाद में आता है ऐसा कि वो पहले अन्य रूप में रहता है, फिर कोई विशेषण आ जाता है उसके पास जैसे अनपढ़ व्यक्ति रहता है पहले बाद में पढ़ाई करते तो पढ़ाई करते हैं तो उसके पास डिग्री प्राप्त हो जाती है तो उसको ग्रेजुएट कहा जाता है उसमें कुछ आ गया है ना उसको कुछ प्राप्त हो गया कुछ पद प्राप्त हो गया कुछ ज्ञान विशेष प्राप्त हो गया ऐसा ही यहां मोक्ष में भी बाहर से कुछ आकर के प्राप्त हो जाएगा जुट जाएगा पहले जुदा अलग है फिर आके जुट जाता ऐसा होगा तो कहते हैं, ये तो एक प्रश्न ऐसा होगा अथवा आहोषित आत्ममात्र अथवा वो आत्ममात्र में रहेगा वो पहले जैसा था वैसा ही रहेगा इस प्रकार से होगा दो विकल्प है या बाहर से आके कुछ जुड़ता है या फिर आत्ममात्र से रहता है किम दावत प्राप्त पूर्वादि को पूछते आपको क्या लगता है कि क्या मानना चाहिए बोलते स्थानांतरेश आगंतुकेन न के नित रूपेण जैसे स्थानांतर में देवलोक आदि स्थानों में जैसा होता है इसी प्रकार आगंतुकेन केनचित आगंतुक कोई भी स्थिति उसके साथ अभिनिष्पत्ति माननी पड़ेगी क्योंकि यह भी एक फल है और बहुत बड़ा बड़ा फल माना गया है तो इसको प्राप्त नहीं करेंगे तो कैसे होगा इसलिए आगंदुग रूप से वो बाहर से आकर के प्राप्त होता है ऐसे ही मानना चाहिए का स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य देती क्यों ऐसा कारण क्या है मोक्ष से फल तो प्रसिद्ध है मोक्ष को तो फल माना है ना सभी ने मोक्ष को फल माना है तो फल होगा तो फिर बाद में आएगा ऐसा फल पहले कैसे हो जाता ऐसा नहीं होता और दूसरी बात यह है कि अभिनिष्पद्य दे दी उत्पत्ति पर या अभिनिष्पे ये सुधी में जो पद है इस क्रियापद का अर्थ तो उत्पत्ति होती है अभिनिष्पद्य देना उत्पत्ति दे ऐसा ही अर्थ इसलिए यह भी उत्पन्न होता है ऐसा ही मानना है स्वरूप मात्रेण चाह अभिनिष्पत्ति ही पूर्वावस्था पूर्वास्वी अवस्थासु स्वरूप अनबाया विभाविए था यदि स्वरूपमात्र वाली निष्पत्ति को लेंगे तब तो क्या होगा कि पूर्वावस्थाओं में भी जैसा कि वैसा ही है और स्वरूप अनपायी होता है स्वरूप तो कभी भी बदलता नहीं अग्नि अग्नि के स्वरूप को कभी त्यागती नहीं है सूर्य सूर्य का स्वरूप को त्यागता नहीं है जल जल का स्वरूप को त्यागता नहीं तो उसमें वो हो नहीं होता है तो स्वरूप में अनपायी तो नहीं होगा यदि वह हमारा स्वरूप है जिसका भी स्वरूप है तो अनपाही होने के कारण पूर्व अवस्था में जैसा है वैसे उत्तर अवस्था में रहेगा तो कोई प्राप्ति अभिनिष्पत्ति उत्पत्ति इत्यादि बोलने की आवश्यकता नहीं है ऐसे ही होगा फिर तो स्वरूप रूप से संभाव्य होगा तस्माद इसीलिए हमें यह मानना पड़ेगा पहले वैसा प्राप्त नहीं था अब साधन करने के बाद में वैसा प्राप्त हो गया तो स्वरूप न अभिनिष्पत्ति का अर्थ विशेषण के नाई थी कोई भी एक विशेष से अभिनिष्पन्न होता है क्योंकि ऐसा होगा अब जब साधन करते करते बहुत समय साधन किया आपको लगता है कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ रहा वैसे को वैसे ही है ऐसा लगेगा तो क्या लगेगा अरे साधन में कुछ गलती है ऐसे सोचने लगता है और शंका करने लगता है तो आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखते रहना चाहिए ना परिवर्तन के बिना प्रगति का क्या किसको परिवर्तन प्रगति मानेंगे क्या हो रहा है कुछ नहीं मानना तो इसलिए कुछ समय साधन करते हैं तो पहले सफेद कपड़े में रहते हैं तो उसको लगता है अब आप सफेद कपड़े में इधर से और, और कपड़ा जो बदलना पड़े मतलब कोई परिवर्तन तो चाहिए तो फिर वो कपड़ा बदल देता है दूसरा तो ऐसा ही बदलता है क्योंकि इसलिए तो यह सब सिस्टम रखा क्योंकि बीच बीच में कुछ बदलाव भी तो चाहिए आ, कुछ बदलाव अंदर हो ना हो लेकिन बाहर तो दिखाना पड़ेगा दिखाएंगे तभी तो जमेंगे उसमें नहीं तो ओ, वो हो ही नहीं रहा है कुछ तो कैसे होगा अब एक अब एक साधन आपने बता दिया करते रहो लेकिन उस साधन में ऐसा है कोई परिवर्तन नहीं हो ऐसा साधन कोई मानेगा क्या नहीं मानेगा प्रतिदिन हमको परिवर्तन चाहिए रिजल्ट चाहिए और वो रिजल्ट के लिए आप पूछते हैं कि ये क्या है, क्या, है, क्या, है, क्या है, होगा फिर उसके बीच में कई कई पड़ाव भी होता है वो भी बताना पड़ेगा माइल्ड चाहिए यहां से यहां जाने पर ऐसा दिखता है फिर वहां से जाने पर ऐसा दिखता है। तो ये सारी कथा बनानी पड़ेगी तब जाकर के वो साधक जो है इंटरेस्टेड होकर के साधन करेगा और उसमें से कुछ फल मैंने रस भी प्राप्त होता है ना रहना चाहिए जो नीरस होगा ना कितने भी अच्छी चीज हो, नीरस होता है तो उसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं उसमें कोई रस रसीला भी, हो, रस भी होना चाहिए तो विषय भी ऐसा है कोई भी हम अध्ययन करते हैं सुनते हैं ये सब में ऐसा ही है वो रसीला हो तो ठीक है अच्छा है, नहीं तो वो बोर हो जाता है फिर उसको छोड़ देते हैं कारण क्या है ये हमारी आदत बनी हुई है जैसा न्याय संग्रहकार ने कहा ना वो अनादि प्रवृत्त फलांधर निष्पत्ति प्रवाह वहां चल रहा है हमें हमेशा कुछ ना कुछ फल प्राप्त तो होना ही चाहिए कि नई नई चीज मिलनी चाहिए अब जैसा मैंने उस दिन बताया जैसी नई चीज आती है ना वो दिमाग में एक जो है अलग तरंग पैदा हो जाता है वो तरंग पैदा होने पर जिसको हैप्पी सिग्नल्स बोलते हैं वो हैप्पी सिग्नल्स पैदा होता है तो आपको अच्छा लगता है हाँ ये कुछ हो गया कुछ अच्छा हो गया ऐसा लगता है तो ऐसा होना चाहिए हो हुए बिना तो हो नहीं सकता फिर तो नया कुछ पैदा नहीं होगा इसलिए प्रतिदिन आपको कुछ नए मिले ना तो दिमाग एकदम स्वस्थ रहता है तो कुछ ना कुछ नया करना चाहिए इसलिए लोग सभी काम से बोर हो जाते कारण क्या है उसमें कोई नए नहीं दिखाई पड़ती तो वो तरीका सीखनी चाहिए सभी में ये केवल आध्यात्मिक जीव में ऐसा नहीं है अब रोज जो है एक ही ऑफिस में आप जा रहे हो एक ही कुर्सी पे बैठ रहे हो एक ही काम कर रहे हो और एक ही समय में खा रहे हो एक ही कुछ सब कुछ एक प्रकार से करे कुछ दिन में अवश्य बोर हो जाएगा। तो उसमें अलग अलग करना पड़ेगा या तो काम में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और काम में कुछ इंटरेस्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें जोड़ना पड़ेगा तब जाकर के होता है ये क्या है ये स्वभाव है ये परिवर्तन जो है मनुष्य हमेशा चाहता है वैसे अन्य जीव भी चाहते हैं लेकिन जितना मनुष्य चाहते हैं वो ऐसा नहीं इतना नहीं है उनका क्योंकि उनका जो मस्तिष्क का विकास हमारे हिसाब से तुलना में बहुत कम होता है इसीलिए ज्यादा परिवर्तन की इच्छा नहीं होती है उनको थोड़ा बहुत परिवर्तन वो भी करते हैं हमारे यहां तो प्रतिदिन हमको परिवर्तन चाहिए ऐसे परिवर्तन करते करते रहे इसीलिए कोई भी चीज आप परमानेंटली करो बोलो ये शब्द परमानेंटली सुनते ही वो बिगड़ जाएगा छोड़ने की इच्छा करेगा अरे ये परमानेंटली करना पड़ेगा ऐसा ऐसा तो होगा आप कुछ समय बताओ तुरंत पूछते कितने साल तक पढ़ना पड़ेगा हमने बोला ऑल लाइफ पढ़ना है अरे तब तो ये काम करें वो छोड़ के देता है ओल्ड लाइफ पढ़ने का क्या होता है तो ऐसा है क्यों वो तुरंत हमारा दिमाग बंद हो जाता है अरे परमानेंटली ये काम में मत फंसो कि क्यों हम बोर हो जाएंगे फिर कुछ नहीं मिलेगा ये परमानेंटली करते रहो ऐसा कैसा है आ, ऐसा होता है इसीलिए यहां श्रुति भी यह साइकोलॉजी पॉइंट जानती है इस जान करके श्रुधि ये ऐसे बदलते बदलते करके कुछ न कुछ बदलाव के लिए बलता बलताते देखो पहले तुम ऐसे थे ना अब ऐसे हो गया फिर ऐसे हो गया हुआ कुछ नहीं है वो है तो वो स्वरूप में वैसे के वैसे है लेकिन कुछ न कुछ बाघे कुछ परिवर्तन आरोपित करके कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देता दिखाता ऐसे बच्चे को कहते देखो बच्चे को कितने तुम बड़े हो गए हो अब पहले तो तुम कितना छोटा था अब देखो तुम अच्छा हो गए हो ऐसे करके बोलेंगे तो बच्चे का अच्छा लगेगा किसी को भी लगता है हमको भी बोलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा आप पहले ऐसे नहीं थे अब आप अच्छा हो गया ऐसा बोले तो अच्छा लगता है तो ये परिवर्तन जो है हमेशा मन का स्वभाव बना है तो ये मोक्ष को भी एक परिवर्तन मानना चाहते हैं इतना सा परिवर्तन है एक विशेषण और चढ़ गया वो मुक्त हो गया मोक्ष में प्राप्त हो गया जीवन मुक्त हो गया ऐसे है ना इसलिए ये सब विशेषण जो है नाम के पीछे लगाते कारण क्या है पहले एक विशेषण था फिर जो दो विशेषण लगाया तीन विशेष ऐसे क्या है ये लौकिक लोग लगाते हैं लौकिक लोग जो डिग्री आदि प्राप्त करते हैं वो अपने प्रमोशन के लिए वो अलग लगाते हैं हाँ पहले लिखते हैं जो है टेंथ पास और ट्वेल्थ पास फिर जो है बीए पास फिर एमए पास फिर ये ये जो जो पास हुआ है ऐसे ही जरूरत नहीं जो लास्ट वाला लिखने से बाकी सब पास माना जाएगा अब वो जब डॉक्टरेट हो गया तो फिर टेंथ तो पास ही होगा ना फिर भी ये सब लंबा चौड़ा लिखते हैं लेकिन आजकल कुछ खम कर दिया है ये कहूँगी आजकल जो है ना सब मोबाइल में ईमेल में सब जगह लिखना पड़ता है तो बार बार लिख करके थक जाते हैं तो कम कर दिया लेकिन पहले आप कई जो पुराने पुराने बोर्ड देखते हैं ना उसमें लंबा चौड़ा सब लिखा हुआ होता है कितने सारे डिग्री उन्होंने प्राप्त की तो ऐसा मतलब है ये सब हमारे पास ऐसे ही संद लोगों की लिखते हैं पहले तो खाली स्वामी लिखते हैं फिर तो श्री श्री स्वामी श्रीमद स्वामी लिखते फिर एक एक श्री श्री लगा देते हैं दो श्री श्री वो लिख देते हैं फिर उसके बाद श्री में कितना लगाना है फिर एक सौ आठ लगा देते एक सौ आठ श्री लगा देते फिर से देखा सब लोग एक सौ आठ लगा रहे हैं तो हमारा भी और कुछ परिवर्तन होना चाहिए फिर एक हजार आठ लगा देते ऐसे चलता रहता फिर वो एक हजार आठ के बाद में फिर दस हजार आठ लगाना चाहिए था लेकिन फिर उधर से डायरेक्टली अनंत श्री लगा देते फिर तो नीचे गिनती का ऐसे <laughs> तो क्यों कुछ परिवर्तन होना चाहिए फिर उसमें जो जो आपको होता है अब हुआ क्या है इसमें कुछ नहीं वो खाली परिवर्तन दिखना चाहिए बस इसी के लिए है इसलिए आपको भी ऐसा लगेगा आप अभी तो नहीं लगा रहे क्यों अभी तो अभी बैठा हुआ बाद में देखना आपको भी लगा रहे बहुत साल से पढ़ाई कर रहे हैं हमारे इसमें भी तो कुछ ना कुछ लगना चाहिए वेदांत आचार्य और परमाचार्य कुछ न कुछ लगाएंगे तो ऐसा हो है तो ये ये परिवर्तन से ही एक परिवर्तन मोक्ष रूप परिवर्तन तो उसमें वो परिवर्तन को मानने के लिए मैंने मन को अच्छा लगने के लिए ये सब प्रक्रिया हम करते हैं वास्तव में भाषा में कहते हैं कि स्वरूप आनाफाई तो स्वरूप होगा बस तो उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा तो परिवर्तन जो नहीं होगा उसको आप स्वीकार कर नहीं सकते हमें परिवर्तन चाहिए तो पूर्व आदि ने कहा मोक्ष को भी एक परिवर्तन मानो इसमें क्या दोष क्या है वह तो अच्छा ही तो है परिवर्तन थोड़ा परिवर्तन हो गया मोक्ष हो गया तो कहते हैं ना ऐसा हम नहीं माने ये वेदांत ऐसे कट्टर होने से ही ये वेदांत परंपरा में लोग नहीं आ रहे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहिए था ना तो थोड़ा परिवर्तन होता है भाई पहले ऐसा होता है बाद में फिर आपके जो है पढ़ने के बाद में फिर क्या है कुंडल जगेगा कुछ ना कुछ, ने कुछ ने एक बंद कथा बनाने चाहिए तब जाकर के वो स्वीकार करना यहां तो उल्टा वो कथा बना करके आते हैं उसको पूरा खत्म करके छोड़ते बोलते तुम्हारा कुछ नहीं है तुम तो न कुछ भी नहीं होता उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता ऐसा बोल के पक्का करते तब तो वो छुट्टी करके चला जाता है बोलते हैं ये तो परिवर्तन ही नहीं होगा तो फिर क्या करना तो ये मुश्किल हो जाता तो ये कहते हैं कि आम ऐसा कोई भी परिवर्तन को नहीं मानते हैं, वो स्वरूप है वो स्वरूप से प्रकट हो जाता पहले प्रकट नहीं था अब प्रकट करने के लिए आपने कुछ साधन किया तो प्रकट हो गया तो एवं प्राप्त भ्रूम यह सिद्धांत सूत्र है केवल न आत्मना आविर्भवती न धर्मांतरें स्वयं रूपेण का अर्थ किया कि केवल आत्मा अपने ही रूप में प्रकट होता है वो आत्मा में कोई भी धर्मांदरण नहीं होता यानी कोई धर्म जोड़ दिया गया ऐसा नहीं होता पहले एक धर्म में था और धर्म जोड़ दिया ऐसा नहीं पहले जीवात्मा में, रूप में था फिर परमात्मा बन गया ऐसा भी नहीं पहले अल्पज्ञ था फिर सर्वज्ञ बन गया ऐसा भी नहीं कुछ भी धर्मांतर उसमें नहीं जोड़ा जाता स्वरूप आत्मा इसीलिए केवल आत्मा ना इसलिए कैवल्य जो केवल रूप है ये केवल अद्वैत है वो केवल अद्वैत रूप आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा के अपरिवर्तित स्वरूप जो अनपायी स्वरूप है वैसा वो प्रकट होता है धर्मांधर की कल्पना मत करो धर्मांधर की कल्पना हो गई तो वो अन्यत्र चला गया वो आत्मा में नहीं आत्मा से धर्म में चला कुत क्यों ऐसा है क्योंकि स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यता ये मंत्र क्या कहता है अपने ही रूप में वो प्रकट होता है रूपांतर से नहीं होगा स्वयं रूपेण अपने ही रूप में प्रकट हो गया अपने स्वरूप में आ गया वो कुछ भावना आदि के कारण गलत भावना के कारण कुछ अन्यत्र जैसा हो गया था अन्य को अन्य मान करके कुछ कर रहा था इसके कारण वो अज्ञानी थे दुखी थे अब वो जो अन्यत्र गया हुआ जैसा था उसको परिवर्तित कर दिया वो वो पोशाक उतार के रख दिया और अब जो है स्वरूप में आ गया ऐसा हो गया है इसलिए उसको स्वरूप अभिव्यक्ति कहते हैं ठीक है हमें देखिए नीचे दूसरी पंक्ति परम ब्रह्मा ब्रह्म ज्योतिशब्दम उपसंपाद्या साक्षात अनुभू ये मंत्र का अर्थ दे दिया कि परम ब्रह्म उपसंपद्या ज्योति शब्द है यहां परम ब्रह्म ही है उसके द्वारा साक्षाद अनुभूया ये उपसंपाद्य का अर्थ यहां साक्षात अनुभव करके मन साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म आत्मा सर्वांतर ये जो आत्मा का साक्षात स्वरूप अन्य कोई माध्यम के बिना जिस स्वरूप का ज्ञान हो जाए उसको साक्षात स्वरूप कहते हैं, डायरेक्ट नॉलेज वो हो गया है और तेन स्वयं रूपेण आविर्भाव तब वो अपने ही रूप में प्रकट हुआ जैसा होता है अपने रूप में नहीं था ऐसा नहीं अपने रूप में प्रकट हो गया जैसा जब अपने रूप में अपने रूप को कभी बदला नहीं है तो फिर आपने रूप में वापस आने का भी सवाल ही नहीं जो घर से बाहर गया है वो घर में वापस आ सकता है जो घर में ही बैठा हुआ है वो घर में वापस कैसे आए वहीं बैठा हुआ फिर तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। कल्पना करके हम बाहर जय, गया जैसा मान करके फिर अंदर लाते ऐसा ही होता है। भाष्य में देखिए अन्यथा अन्यथा ही स्वशब्देन विशेषणम अनवक्लिप्तम स्या कहते हैं कि यदि ऐसा इसका यथार्थ अर्थ जैसा के वैसा नहीं लेते हैं तो स्वशब्द जो विशेषण है ये अनिश्चित हो जाएगा स्वशब्द का कोई अपना निश्चित अर्थ प्राप्त ही नहीं होगा अन्याय हो जाएगा या निश्चित हो जाएगा वो निश्चित नहीं स्वशब्द का प्रयोग करने का क्या तात्पर्य तो स्वयं रूपेष्पति करने का अपने ही रूप में अपने से इधर रूप को छोड़ देता है अपने इधर रूप क्या था वहां प्रसंग से जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि में जो भोग माना आदि का संबंध था वो ही अपने से भिन्न रूप जैसा था अब वो भिन्न रूप को छोड़ करके जो नित्य अनश्युद्ध मान जो आत्मा है वो प्राप्त हो जाता है अनश्युद रूप में वो नित्य जो आत्मा है उसको प्राप्त करते इसलिए वहां विशेषण तभी सार्थक होगा जब आपने केवल स्वरूप में इसको मानेंगी ननु आत्मीय अभिप्राय स्वशब्दो भविष्य थी अब वो व्याकरण की बात करते हैं जो वार्तिक में है कि ये जो स्वशब्द का तो केवल आत्मा ही अर्थ है ऐसी बात तो नहीं है ना क्योंकि स्वशब्द का चार अर्थ बताया आत्मा आत्मीय और ज्ञाति और धन चार अर्थ है तो ये चार अर्थ में यहां स्वशब्द से आप आत्मा को साक्षात ले रहे हो यहां आत्मीय भी लिया जा सके आत्मसंबंधी ये लिया जा सकता आत्मसंबंधी कोई वस्तु भी होती है कोई अवस्था भी होती है आत्मा के साथ संबंध रखने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं ममा आ, मेरा जो मदीय महामका इत्यादि जो प्रयोग होता है उस सभी में होता है तो ये आत्मीय अभिप्राय स्वशब्दो भविष्य जो स्वमत्यादि धनाख्याम सूत्र में सू, वार्तिक में सूचित जो अर्थ है उसी में आत्मशब्द का अर्थ आत्मीय अभिप्राय से लेंगे तो यहां चल जाएगा ना स्वयं रूपेणा मैंने आत्मीय आत्म संबंधी रूप से प्रकट हो जाता ऐसा होगा बोलते ना ना हम आत्मा को आत्मीय भी नहीं कहते क्योंकि यहां आत्मीय कहने पर जो संबंधी और संबंध का एक द्वैत भाव आने की संभावना होती मैं और मेरा कि हमेशा दो होता है मैं के बिना मेरा नहीं होता यह तो सत्य है किंतु मैं कभी मेरा नहीं होता मेरा तो मैं से अलग ही होता मैं देखने वाला और मेरा दृश्य होता मेरा जिसमें लगाया जाता उसमें दृश्य होता और जो जो मेरा जहां जहां मेरा लगेगा वो वो आप नहीं होते वो आपसे भिन्नी होता आप पूरा लगा करके देखो जितने भी मेरा जहां जहां मई और ममा मेरा ऐसा लगता है जो विशेषण लगा करके बोलते उस प्रकार वाक्य प्रयोग कर सकते बना करके आप बोल सकते हैं ऐसा ही बोल सकता है तो वो वो आप नहीं होते और आप उसमें मैं कहना अच्छा नहीं मानते जैसा ये मेरा घर है ऐसा बोलेंगे तो मेरा घर में मैं घर हूं ऐसा बोल सकता है क्या किसी भी स्थिति में कोई भी पागल नहीं बोलेगा कि मैं घर हूं ऐसा नहीं बोलता धन में बहुत प्रेम करते हैं वो मेरा धन मेरा धन मेरा धन बोलता रहता लेकिन मैं धन हूं फिर भी वो नहीं बोलता नहीं बोलता पूछो तो तुम धन हो क्या? है? तो बोलते ना ना मैं, नहीं मेरा धन है ऐसा बोलता है मतलब कुछ ना कुछ तो फर्क जान रहा है ना कोई बच्चे भी जानता है ऐसा ये फर्क होता है तो उसको आप धन बोलो तो वो नहीं मानेगा और वो खिलौने से खिलता है तो उसको बोलो कि यह तुम्हारा खिलौना है ठीक है ये तुम खिलौना हो क्या बोलते नाना मैं तो ये हूं खिलौना ये है ऐसा बोलता इसका मतलब वो भेद ज्ञान जो स्वकीय का भेद ज्ञान आत्मीय का भेद ज्ञान रहता अब ये शरीर में भी ऐसा ही होता है शरीर में कभी मैं कह देते कभी जो है मेरा कह देते वो कभी कभी जो संदर्भ के अनुसार होता है लेकिन ये शरीर में मेरा जो कहना यही पक्का होता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां जाकर के मेरा जो है पाए ठीक नहीं मेरा पेट ठीक नहीं मेरा सिर ठीक नहीं सो सब मेरा मेरा लगा करके बोलते उसमें तो वो मेरा लगा करके फिर टोटल मैं ठीक रहा ऐसा बोलेंगे वो टोटल लगा करके उसमें आरोपित कर देते हैं, लेकिन ठीक नहीं है कौन है पूछने पर मेरा हाथ ठीक नहीं तो हाथ में कभी मैं हाथ हूं ऐसा नहीं कहता सिर तो बहुत उत्तम है उत्तमांग है शरीर का सिर के बिना खुश नहीं होता सिर अलग हो गया तो फिर नहीं खुशी होता तो फिर भी मैं सिर हूं ऐसा नहीं बोलता जो तो सिर मेरा है ऐसा बोलता मेरा सिर ऐसा बोलता तो यह सभी अवयवों में ऐसा है तो यहां से लेकर अब मेरा मन मान लो मेरी बुद्धि मान लो मेरे अहंकार सब में मेरा लगता है वहां से शुरू करना तो मेरा अहंकार में सारे सारे मेरा लग करके फिर जहां जहां संबंध करेगा सब जगह वो लगता रहता है हाँ ऐसा भी बोलता है मेरा स्वरूप सच्चिदानंद ये भी बोलता है तो मेरा स्वरूप सच्चिदानंद मैं आत्मा मैंने मेरी आत्मा ऐसा भी प्रयोग करता है वो ये सब प्रयोग करते रहता है तो ये प्रयोग करने पर वहां उसको भेदभाव होता है भेदभाव होकर के वो अलग ही करके मानते करता है जहां अलग नहीं मानते वहां मैं प्रयोग करते और जहां मेरा प्रयोग करते वो अपने से अलग ही होता यदि प्रयोग करते हैं तो ऐसे ही होता तो मेरा ब्रह्म प्रयोग करेंगे तो आप ब्रह्म से अलग मेरा भगवान मेरे भगवान तो मेरे भगवान में आप भगवान से अलग होते हैं इसलिए भगवान की पूजा करते ये सब होता है इसीलिए ये यहां स्वयं रूपेणा कहने अभिप्राय में नहीं है क्यों तस् अवचनीयत्व यहाँ आत्मीय कहने का अभिप्राय में नहीं आया है स्वेण अभिष्पति दे में आत्मीय कहने का अभिप्राय में आत्मीय कहेंगे तो ये इस प्रकार कुछ ना कुछ अलग किया जाता है इस प्रकार केवल इसी को ऊपर मेरा और मैं और मेरा को ऊपर आप चिंतन करेंगे तो भी सारे जो है ज्ञान हो जाएगा विवेक ज्ञान हो जाएगा समाधि संपत्ति हो जाएगी और फिर जो है धीरे धीरे वहां से आत्मज्ञान भी हो जाएगा सब हो जाएगा केवल इतने को विचार करते रहेंगे की मैं कौन हूँ और मेरा क्या है इतना ही सोचो बस हो गया तो वहां से लगा करके लगा करके जाते जाओ और जहां मैं लगा वो उसी को लेकर के स्वरूप में आ जाता है ऐसे करते होता और जहां सारे विशेषण समाप्त होते हैं वहां भी ऐसे होता है जैसे आप सुक्षिप्ती अवस्था में जाते हैं वहां नींद लगती अच्छी नींद लगती तो कोई पूछा तुम्हारी नींद कैसी थी कल तो बोलते हैं अच्छी नींद आ गई थी मेरी अच्छी नींद लग गई थी ऐसे उसमें कहते तो उसमें भी नींद को अपने स्वरूप नहीं मानते नींद आ गई थी और लग गई थी वो अच्छी थी तो कैसी थी वो अच्छी थी बस अब तुम नींद हो क्या तुम निद्रा हो ना मैं तो निद्रा नहीं हूँ निद्रा आ गई थी चले गई ऐसे होता तो तुम तो वहां तो अनुभव करने वाले थे इसीलिए वहां कोई और विशेषण ना होने पर भी वो वहां कह सकते तो मैं निद्रा में निद्रालू हो गया हूं मैं निद्रा में पहुंच गया मैं निद्रा हूं ऐसा नहीं फिर भी अनुभव नहीं होता मैं निद्रा हूं ऐसा अनुभव नहीं होता तो उसका मतलब क्या है वो भी अलग ही है अलग है ही वो आता ही जाता है एक अवस्था है इसीलिए सर्व विशेष रहीद होता है जब मैं का स्वरूप का ध्यान करेंगे अहम का स्वरूप का ध्यान करेंगे तो सर्व विशेष रहित से प्राप्त होगा तभी सत्य होता बाकी विशेषण लगाएंगे तो वो नहीं होता ये वही केनचित रूपेण अभिनप्य दे तत्मी उपत्ते स्वे नशेषण अनर्थकम से आप भाष्यकर कहते यदि ये न के नूप के द्वारा संबंधित करके ये आत्मा अपना मन आत्मीय ऐसा रूप में प्राप्त होता तब तो ये स्वे विशेषण अनर्थक हो जाता अब यह न के रूप है कोई भी कोई भी विशेषण जोड़ करके आना है वहां तो कोई राम बनता है कृष्ण बनता है कुछ भी रूप में आ जाना है न केन रूपेण अभिनिष्पद रूप से मतलब जो कोई भी रूप आरोपित करके वो आत्मीय रूप से प्रकट होता आत्म रूप से नहीं आत्मीय रूप से प्रकट होता तब तो स्वेन इति विशेषणम अनर्थकम से आ तब तो ये स्वेन विशेषण अनर्थक हो जाता उसका कोई अर्थ ही नहीं अलग क्योंकि आत्मवचनायाम तो किंतु यहां स्वेन शब्द का आत्मा ही शब्द अर्थ लेने पर वो अर्थवान हो जाता है अपना रूप में प्रकट हो गया क्योंकि अन्य रूप में हो गया था पहले अब वो प्रगट अपने रूप में हो गया तो क्या अर्थ हो गया कि केवल ए नहीं वा आत्म रूपेण अभिनिष्पत्य थे न आगतुके न अपर रूपेण आप वो केवल अपने ही रूप में प्रगट होता है कब जब इस स्थिति से वह ऊपर जाएगा तो परमज्योति रूप संबद्य परम ज्योति को प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पत परम ज्योति को प्राप्त करने तक स्वयं रूपेण अभिनपत्ति नहीं होती है वो वहां प्राप्त होने के बाद में वो स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्ति कही जाती है जो उसका स्वरूप है तो भी कही जाती है इसलिए केवल आत्म रूपेण अभिनिष्पत्य दे सर्वव्यापक रूप से प्रकट हो जाता है ऐसा मानना पड़ेगा न आगंतुके आगुक कोई भी रूप को यहां जोड़ना की बात नहीं है यहां आगंतुक रूप का यहां कोई तात्पर्य नहीं है बाहर से कुछ भी संबंध करके आप रूप यहां लाएंगे ऐसा नहीं होता है उसका कोई अर्थ ही नहीं है इसलिए ना आगंतुक रूप ना अभी त्यत था वो दोनों प्रकार से होता वो पूर्व आदि क्या चाहता है ये जैसा अभी हमने बोला कि कभी कोई परिवर्तन तो को चाहिए पहले कोई दूसरे स्थिति में अब दूसरे स्थिति में आगंतक रूप आगंतुक आते रहता एक -एक आते है एक एक आते हैं एक एक जाते हैं तो ऐसा स्वीकार करना चाहिए यह उनका अभिप्राय था उसका निराकरण किया आगे भाषी देखिए कह पुनर्विशेष पूर्वावस्था सुच स्वरूप अनपाय साम्ये सदित्यता अब वो पूछते हैं वही प्रश्न होता है हमारे दिमाग तो इसका मतलब मोक्ष होने के बाद कोई विशेष नहीं, नहीं। कोई विशेष नहीं ऐसा हो तो कुछ ना कुछ तो आपको विशेष बोलना पड़ेगा तो पहले पुरुषार्थ कुछ अलग अभी क्या पुरुषार्थ अलग कुछ तो विशेष बोले भी कैसे हो तो अदि कहता तब तो ये अर्थ हुआ आपका बुरा विचार का यही हुआ कोई विशेष नहीं कहा विशेष है कोई विशेष नहीं तो फिर पूर्वावस्था सु पूर्वावस्थाओं में मतलब पूर्व में आने का अवस्थाओं में रहे वो साधक अज्ञान अवस्था और उसी में भी बहुत सारी अवस्थाएं साधक अवस्थाएं जिज्ञासु की अवस्था उसके बाद धीरे धीरे जो है वो प्राप्त करने लगे ऐसे अनेक अवस्थाएं हुई है तो ये इन अवस्थाओं में और यह मन मोखे ये दोनों में कोई भेद नहीं ऐसा आपका अर्थ से लग रहा है तो स्वरूप अनपाय साम्य क्यों पूर्व अवस्था में भी स्वरूप वैसे के वैसे और इस अवस्था में भी स्वरूप वैसे के वैसे तो फिर क्या हुआ क्या फर... प्राप्त क्या हुआ कुछ भी हुआ नहीं तब तो स्वरूप अनपाय साम्य स्वरूप अनपायत्व दोनों अवस्थाओं में पूर्व अवस्थाओं में और इस अवस्था में समान होने की स्थिति में इसमें कोई परिवर्तन नहीं है ऐसा आप मानने पर क्या है फिर मुक्ति अवस्था का मतलब क्या है फिर मुक्ति अवस्था को मान ही क्यों रहे हो आप मुक्ति अवस्था ही छोड़ दो ना मुक्ति अवस्था कोई नहीं ऐसा है क्यों दोनों में तो बराबरी है तो फिर मुक्ति अवस्था क्या है तो ऐसे कहने पर कहते हैं कि देखो ये ऐसा है कि वो पहले जो है ना कुछ और प्रकार से व्यवहार कर रहा था अब कुछ और प्रवाह से व्यवहार कर रहा है ऐसा है इसलिए स्वरूप में भेद नहीं होने पर भी कुछ तो दिखाई पड़ता है मुक्त प्रति ज्ञान देखो वो क्या है ना यद्यपि स्वरूप में अनवाई है वो स्वरूप में परिवर्तित नहीं होता तो भी पहले सर्व बंधनों से युक्त अपने को अशुद्धादि भाव से अनुभव कर रहा था अब उन बंधनादि भाव से मुक्त हो गया मुक्त हाँ। मुक्त हो गया सर्व बंधन विनिर्मुक्त हो गया मुक्त होने का अनुभव करता है क्यों प्रतिज्ञात ऐसे ही प्रतिज्ञा की है जहां जहां मोक्ष की व्याख्या आई है वहां इस प्रकार की प्रतिज्ञा प्राप्त होती है कि बार बार ये कहते हैं कि वो अपने ही रूप में प्रकट होता है स्वयं और उसको जो है प्रिया प्रिय का स्पर्श नहीं होता है और सब अभ आत्मा आदि रूप में प्राप्त होता है और बार बार इसी स्वरूप के बारे में कहूंगा तत्व तत्त्वमसी तत्त्वमसी मसी, मसी बार बार उसी को कहा तो ये सब देख करके निश्चय होता है कि ये पहले बंधन अवस्था अवध उसको मानता था अब वो ब्रंधन अवस्था से अलग हो गया विच्छिन्न हो गया बंधन अवस्था नहीं रहे उसकी वो अवस्था मान करके इसको भेद कर दिया तो अवस्था में तो भेद होता है अवस्था के अभेद हम नहीं मान आ... नहीं मानते अवस्था तो भेद होता है और आत्मा को हम अवस्थाबंध भी नहीं मानते आत्मा तो अवस्था से दूर है अवस्था से भिन्न है क्योंकि तीनों अवस्थाओं से अतीत होता है वो त्रिकोणातीत है और अवस्था त्रय साक्षी है उससे भिन्न होता है इसीलिए अवस्थाएं अलग अलग आके रहेगी अलग अलग आएगी और अलग अलग स्वभाव दिखाएगी सब कुछ हो गया अवस्था में क्या है अवस्था तो सब होती है एक आपको भूख की अवस्था होती है भूख लगती है प्यास लगती है और उसके बाद में भोजन करने के बाद में तृप्ति की अवस्था होती है ये तो होता ही है तो शरीर मनादि के संबंध में अवस्थाओं में कोई दोष नहीं है इसकी चर्चा बहुत सारी पहले हो गई अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती है और कर्म के अनुसार अनेक लोक लोकान्तर प्राप्त होते हैं इत्यादि विस्तार से चर्चा हो गई है उसी को लेकर के कहा कि प्रतिज्ञात ऐसे प्रतिज्ञा की जो अत्र अभिनिष्पद्यदा गई है अभिनष्पंध विनिर्मुक्त स्वे आत्मना अवतिषते यहा जो जो जो ज्ञानी का अभिनष्पी के संबंध में कहा अभिनिष्पद्यदा अभिनष्पद्यता इतुक्ता यह जो इस प्रकार से प्राप्त करने वाला हो गया है वह सह वो क्या है वो वो ज्ञानी है सर्वबंध विनिर्मुक्त वे तो सर्वबंधन से विनिर्मुक्त है यह एक दिखाई पड़ता है अब उनको कोई बंधन की बात आप करेंगे या बंधन का कोई विषय देंगे तो उनको वो बंधन स्पर्श नहीं करेगा वो करते हुए भी नहीं करता हुआ जैसा कुरबन अभी लिप्य श्रुत्वा भी न लिप्यते हत्वा भी न लिप्यते ये सब कुछ करता हुआ भी उसका स्पर्श नहीं होता क्योंकि उसके साथ उनका संबंध नहीं है यानी अहंकारिक संबंध नहीं या आभिमानिक संबंध नहीं वो होता है बस होता है और शुद्धे नहीं वा अपने शुद्ध रूप में आ गया जैसा दिखता जैसा दर्पण में मल लगा तो मल निवारण के बाद में दर्पण अपने स्वच्छ शुद्ध रूप में प्रकट हो जाता है वैसा हो गया जैसा है तो अवस्था करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं इसमें क्या दोष है तो शुद्ध ही नहीं बा आत्मा ना अपतिष्ठा दे इतने में आत्मा में कोई परिवर्तन हो गया ये ना मानिए अवस्था में परिवर्तन जरूर हुआ लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ये अवस्था के परिवर्तन को आत्मा पर्यत ले जाना नहीं चाहिए वो गलत है आत्म परिवर्तन ना मानना है वो अवस्था पर्यंत परिवर्तन अवस्था में सीमित है वो परिवर्तन अवस्था में तो होता ही रहता है अलग अलग अवस्थाएं होती है इतना ही हमारा कहने का तात्पर्य अधिकार शुद्ध रूप से अपने आप में हो गया अर्था शुद्ध कहने का मतलब क्या होता है जो वस्तु का स्वरूप होता है वो वस्तु का स्वरूप अपने आप में शुद्ध होता वो वस्तु अपने स्वरूप में जैसा जहां होना चाहिए वैसा वहां रहे तो उसको शुद्ध कहा जाता है और वो वस्तु तो अपने स्वरूप को छोड़कर के या स्वरूप के साथ में दूसरे के साथ संश्रित हो जाता है सम्मिलित हो जाता है तो उसी को अशुद्ध कहा जाता है नहीं है, है? ऐसा होगा अब शुद्धाशुद्ध की व्याख्या यही है यो जो ऑब्जेक्ट आस इट इज उसको बोलते शुद्ध और वो ऑब्जेक्ट मिंगल विथ आदर्श और मिक्स विथ आदर्श को, को मिलाकर के बोलेंगे तो वो मिश्रित हो गया मिश्रित का अर्थ है कि वो अशुद्ध है जो मिश्रण को जैसा दूध में पानी मिलाने को अशुद्ध मान तो उसमें मिश्रित कर दिया पानी मिला दिया तो पानी उसका स्वभाव नहीं दूध का तो मिला दिया तो अशुद्ध मान के ऐसा ही जो जिसको जहां होना चाहिए उसको वैसे कि वहां हो गया तो वो अपने रूप में शुद्ध है तो रज्जू रज्जू के रूप में शुद्ध है उसमें सर्प आरोपित कर दिया तो वो दूसरा हो गया दूसरा कर देना मुश्किल अब शरीर शरीर के रूप में अपने आप में शुद्ध है लेकिन उसका जो पंचभूतात्मक शरीर को मानेंगे तो वो अपने आप में है वो शुद्ध है अब वो पानी पानी के रूप में शुद्ध होता है पानी में मिट्टी मिलाएंगे दूसरे तत्व मिला दिया तो वह अशुद्ध माना जाता है तो पानी को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं मिट्टी आदि तत्वों को जो मिनरल्स उसमें होते हैं मिट्टी आदि तत्व जो संबंध करके होता है उसको हटा दिया जाता है तो पानी पानी के रूप में आ जाएगा जो H2 होता है उसमें कोई स्वाद नहीं होता है वो केवल मीठा मतलब वो पानी का अपना स्वरूप हिस्सा वो मुख में दा करके मीठा का अनुभव करा देता है लेकिन अपने आप में कुछ नहीं होता वो कुछ मिला देंगे तो अलाएगा तो उसमें कुछ रस मिला दिया नमक चीनी आदि कोई मिला दिया तो वो अशुद्ध माना जाता तो वो पानी का स्वभाव में नहीं आता उसमें तो एच ही है ना और कुछ नहीं है पानी का स्वभाव में वो उतना के रखेंगे तो पानी शुद्ध है और मृतिका कैसे शुद्ध है मृतिका मृतिका के रूप में रहेंगे तो शुद्ध है इसलिए मल भी मल के रूप में रहेंगे तो शुद्ध होता वो मल को जहां नहीं आना चाहिए वहां आ गया तो अशुद्ध हो जाता मल को जहां रहना चाहिए वहां रहेगा तो ठीक है वो तो वहीं तो रखते हैं हम और क्या कर सकते वो तो मल जहां रखना चाहिए वहां रखते हैं वो मल को जगह बदल करके रख दिया तो ये स्थान अशुद्ध माना जाता अब बाहर धूल मिट्टी आदि को बाहर होना चाहिए था कचरा को और वो सब इधर आ गया तो जगह को अशुद्ध करता है वो कचरा पेटी में कचरा रहे तो वो ठीक है वो अपने आप जो हाँ उसको रहना चाहिए वह रहता है। तो ऐसा ही कोई भी वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं होता अपने आप में अपने स्वरूप में वो शुद्धि होता और दूसरे के साथ मिल जाने से अशुद्ध माना जाता है ऐसे ही आत्मा भी यहां हो गई थी अब वो शरीर आदि को मिला दिया था तो शुद्ध को अशुद्ध मान लिया इसके कारण अब जो है वो अशुद्धि को हटा करके पुनः शुद्ध जैसा बन गया है पहले से वैसे तो स्वरूप में कोई शुद्धाशुद्ध का विचार नहीं होता स्वरूप में किसी भी वस्तु का स्वरूप में शुद्धाशुद्ध का विचार नहीं है वो कैसे कैसे कैसे का हम मानते हैं वो मानने की बात होती है जैसे पशु पक्षी आदि अन्य पशु पक्षी आदि का जो मल होता है विष्टा होती है उसको अशुद्ध मानते उसका स्पर्श किया उसका गंध का भी आ, ब, फर्श किया तो फिर स्नान करना पड़ता है सब कुछ करना पड़ता है लेकिन वैसे ही एक पशु है गाय गो माता के विष्टा को शुद्ध मानते अब वो लेपन किया जाता है जगह जगह उसको करते हैं और पूजा में भी रखते हैं और उससे लोग जो है मल करके स्नान भी करते हैं ऐसे सब करता है। तो अब क्या है अब है तो यह दूर हो गया उसमें आपकी शुद्धता की मान्यता होगी मल तो वो भी है लेकिन उसमें कुछ प्रयोजन आदि होता है इसके कारण जो भी है उसको शुद्ध माना जाए ऐसा ही होता है जो अब अपने स्वरूप में रहे तो ठीक है और उसमें एक मान्यता हैं फिर वो मान्यता को लेकर के ऐसे माना जाता अब हम तो ये जगह को शुद्ध मान रहे लेकिन वास्तव में शुद्ध नहीं है इसमें बहुत सारे धूल मिलेगा बहुत कुछ मिलेगा लेकिन हमने अभी मान्यता दे दिया ये शुद्ध है और इसको असली शुद्ध करना है तो लगभग असंभव है अब कितना भी साफ करते रहो वो असली में शुद्ध मुश्किल है वो दिखेगा ऐसे होता अब ये कपड़ा को कपड़े के अंदर क्या क्या है कीड़ाणु हमको दिखाई नहीं पड़ता बाहर से तो बहुत शुद्ध है अच्छा है स्वच्छ है ऐसा दिखता तो ये मान्यता है बस बाकी सब मान्यता के आधार पर चलते हैं हम शरीर में शरीर को स्नान कराते हैं बाहर से स्नान कराते हैं अच्छे साबुन लगाते हैं फिर उसके बाद उसमें सुगंधित सुगंध हो जाता है और अच्छे कपड़ा सुगंधित करके पहनते हैं फिर स्प्रे लगाते हैं वो मल क्या बोलते हैं वो सुगंधि लगाते सबको लगाने के बाद में अपने को शुद्ध मानते हैं शुद्ध मान करके फिर मेडिटेट कर रहे हैं शुद्ध है और अंदर कितना जो है मल पड़ा हुआ है वो उन्होंने मतलब तो मान्यता दे दिया बाहर और बाहर भी लोग ऐसे मानते हैं अरे जब बदबू होता है तो स्प्रे लगा करके चलो ऐसा बोलते हैं बदबू होता है वो अंदर से बदबू आ रहा है वो तो उसको स्वभाव है वास्तव में वो अंदर जो है वो तो बाहर आ रहा है लेकिन वो बाहर पता ना लगे इसलिए हम दूसरा लगा देते दूसरा लगाने पर भी एक बार स्प्रे लगा दिया को मल लगा दिया तो बहुत समय नहीं चलता वो एक घंटे के बाद में वो मल को भी ये मल यानी यो सुगंधी को भी यह दुर्गंधी बना देता है इतना दुर्गंध है तो फिर भी उसमें मान्यता दे दिया है, बहुत अच्छी बात अच्छा है शरीर शुद्ध है हमने स्नान सुन किया तो हो गया इसका मतलब बाहर से थोड़ा सफाई हो जाता है वो उसी से काम चलता है ऐसे शुद्धता की मान्यता भी होती है और अशुद्धता की भी मान्यता होती है ये दोनों मान्यता के आधार पर है किंतु वास्तविकता है कि शुद्ध जो वस्तु का स्वरूप होगा वो अपने आप में शुद्ध ही होता है वस्तु का स्वरूप को पुनः शुद्ध नहीं किया जा सकता इसलिए वो शुद्ध है तो लास्ट फॉर्म है उसका आप कारण कारण के कारण कारण के कारण देखते जाओ तो परम कारण जो होगा और उसको फिर क्या कुछ आगे कुछ है नहीं तो फिर उससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता तो वो वैसे के वैसे रहे बाकी को सबको हटा सकते हैं, लेकिन वो नहीं हटा सकते जैसा अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल का स्वरूप है और बाकी जो कुछ उसमें जोड़ दिया है आपने लेवन जोड़ दिया यह जोड़ दिया तब तो हटा सकता लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में पहुंच करके उसको नहीं हटा सकता और उसको हटाएंगे उसको अलग कर देंगे तो वो फिर जली खत्म हो जाएगा बिगड़ जाएगा वो गैस बन जाएगा तो खत्म ही हो गया ऐसा होगा इसलिए जहां तक शुद्धता की बात है तो स्वरूप में सब शुद्ध होते हैं तो आत्मा भी अपने स्वरूप में शुद्ध हो है। उसको पुनः बंधन निर्मुक्त करके शुद्ध मान लिया जाता है इसी को ही हम अवस्था वेद मुक्ति अवस्था मान सकते इतने को इससे अधिक नहीं ये अवस्था में भेद दिखाने के लिए आपको अवस्था तक ही सीमित रखना पड़ेगा उसमें आत्मा तक उसको नहीं ले जाना है ये कहा भाष्य फिर देखेंगे ओम पूर्णमत पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय वावशिष्य शांति शांति शाति शांतिमराज